तुम अपने भाई को दुख में डालना चाहते हो क्या तुमको भरत ने भेजा है देखो भरत पर भी दोष लगा है क्या तुमको भरत में भेजा है कि राम को मार के आना तुम मुझे लेने के लिए आए हो मेरे ऊपर तुम लोगों की बुरी नजर है आ, माम ने तुम आगतों से स्वम रामनाथ उपस्थित है इसको गोस्वामी जी ने कटुक वचन कह के पार कर दिया हो इस कतु क्या असल में जैसा होने वाला होता है वैसी बुद्धि होती है चाहती है बोले के देख लक्ष्मण राम के मर जाने पर भी तुम हमको नहीं प्राप्त कर सकते हो मैं अभी पहले मैं मरती हूँ रामचंद्र को क्या पता था कि तुम उनकी पत्नी का हरण करने के लिए आए हो मैं राम के सिवा दूसरे किसी का स्पर्श नहीं कर सकती न तुम्हारा न भरक का अब तो महाराज वो बड़े जोर से अपने हाथ से अपनी छाती पीट पीट करके रोने लगे लक्ष्मण जी ने तो अपना कान बंद कर दिया बड़े दुख हुए अरे चंडी, तुम मुझे ऐसी बात कह रही हो आ, उनके मुंह से निकल गया हो आ, उनके मुंह से भी निकल गया नासम से है तुमको नष्ट हो जाओगे तुम आ, बस क्रोध नहीं करना चाहिए अब लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से वन देवियों को जनक नंदिनी को समर्पित किया और बड़े दुखी होकर धीरे धीरे पांव रखते हुए राम की ओर चले ये नहीं कि दौड़ करके जाए सनई सनई ही अब बीच में पड़ गया अंतर तो रावण भिखारी का भिक्षु का वेश धारण करके साधु का वेश धारण करके सीता के पास आया और दंड कमंडल उसके चमक चमक चमक चमक चमक रहे दंड कमंडलो इसका एक बात और है ये दंड कमंडलों को चमका करके विरक्त लोग नहीं रहते हैं अपने दंड कमंडल की सेवा में बहुत सारा समय लगाना और उसको चमका करके रखना ये विरक्तों का स्वभाव नहीं है विरक्तों के कमंडल पर भी मिट्टी जमी रहती है और दंड भी कुछ ऐसा ही वैसा होता है और ये रेशमी कपड़े में दंड को लपेटना और उसको दिन भर में मांझ मूझ करके साफ करके रखना विरक्त लोगों को इतनी कहाँ फुर्सत है नारायण ये रावण जब साधु बना तो अपना दंड कमंडल दोनों चमकाता हुआ ले गया था पूरा दंड मैं तो रखता भाई दंड भी रखता कमंडलू भी रखता तो हमको उसके बारे में जानकारी बहुत है बोला और ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये त्रदंडी साधु बन के गया था क्योंकि वो चोटी से रहित नहीं हो सकता था और जनेऊ से रहित भी नहीं हो सकता था तो चोटी जनेऊ के बिना यदि वो साधु बन के जाए तब तो सन्यासी हो जाएगा ना और सन्यासी को तो फिर घर गृहस्थी में लौटने का अधिकार नहीं रहता लेकिन वो ऐसा साधु बन के गया था जो फिर से घर गृहस्थी में लौट के आ जाए ये उसकी विद्या थी अब जी ने कहा कि आइए महाराज सम्पूज भक्सीता सीताजी ने लक्ष्मण का अनादर किया और रावण की पूजा की वो रेखा बनाने वाली बात इस प्रसंग में नहीं है बड़ी भक्ति से उसकी पूजा की कंद मूल फल उसको दिया अपूजते पूज्या नाम च निरादरा मनु जी ने कहा कि अपूज्य की तो पूजा करी जाए और जो पूज्य है आदरणीय है उसका अनादर किया जाए तो त्रीणी तत्र प्रवर्तन थे दुर्भिक्षम मरणम बस दुर्भिक्ष मृत्यु और भय वहीं आता है जहां पूजनीय का तो अनादर कर दिया जाए और अपूजनीय का आदर किया जाए सु जानकी जी बोली अभी थोड़ी देर में मेरे पतिदेव देव आवेंगे और वो तुम्हें जो चाहिए सो देंगे तुम्हारा प्रिय करेंगे आपकी इच्छा हो तो साधु महाराज आप यहीं रहिए करिष्यति यदि रोचते यदि आपको रुचता हो तो आप यहीं रहिए अब भिक्षु ने साधु ने पूछा की हे कमल नैनी काम कमल पत्राक्षी कोबा भरता हे सुंदरी तुम कौन हो और तुम्हारा पति कौन है और तुम राक्षसों से घिरे हुए बन में क्यों रह रही हो हे कल्याणी तुम अपना वृत्तांत हमको सब सुनाओ फिर मैं भी अपना सुनाऊंगा सीता जी ने कहा कि श्रीमान अयोध्या नरेश महात्मा राजा दशरथ महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र सब लक्षणों से लक्षित हैं और उनकी मैं धर्म पत्नी सीता जनक की पुत्री हूँ उनके पुत्र उनके भाई राम के भाई छोटे लक्ष्मण अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं और वो भी हमारे साथ आए हैं पिता की आज्ञा मानकर के दंडक वन में और चौदह बरस तक हम लोग यहाँ रहेंगे सो so, तुम जो कहना चाहिए तुम्हारे बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ चतुर्दश समाज स्वाम तुम ज्ञातु में बद तुम्हारे बारे में भी मेरी दिलचस्पी है कि तुम यहाँ क्यों आए हो इसकी भी क्या जरूरत थी अनजान आदमी से उसकी कहानी सुनना नारायण अब साधु महाराज बोलने लगे बउुलस् तने तन यो हम तो रावण राक्षस बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ पुलस्त के पुत्र विश्रवा अपना गोत्र गोत्रोच्चार ही कर दिया पुलस्त के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र मैं मैं राक्षसों का राजा हूँ और तुम्हारे लिए काम बाण से मैं पीड़ित हो चुका हूँ और तुमको अपनी नगरी में ले जाने के लिए आया हूँ ये जो मुनि का बेष साधु का बेष धारण करके तपसी राम हैं, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा तुम मेरी सेवा करो और जो भोग चाहिए सो भोगो और ये बनबास का दुख तुम छोड़ दो अब तो सीता जी भीता हो गई और बोली कि अरे तू ऐसा बोलता है तेरा नाश हो जाएगा रामचंद्र तेरा नाश कर देंगे अभी अभी वो अपने भाई के साथ आते होंगे भला आ, आ, मेरा अपमान कौन कर सकता है कोई शेर की पत्नी को खरगोश अपमानित कर सकता है राम के बाणों से अभी तू छिन्न भिन्न होकर के धरती में गिरेगा अब सीता की बात सुन करके तो रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने बड़े पर्वत के समान अपना रूप दिखाया दस तो मुंह थे बीस भूजा थी काले मेघ के समान काल मेघ प्रलय के मेघ के समान उसकी शोभा थी अब तो उसको देख देख करके उसको देख देख करके सब वन देविया डर गईं और सब प्राणी डर गए और महाराज वो तो ऐसा प्रबल था कि उसने अपना हाथ मारा नीचे को धरती की ओर सुध धरती में उसका हाथ धंस गया दोनों हाथ और उसी के ऊपर जान, जानकी जी थी बिना छुए ही जानकी जी का स्पर्श किए बिना एक खास बात यह है कि जानकी जी का स्पर्श उसने नहीं किया धरती फोड़ करके और उसने उठा लिया उनको और अपने रथ पर बैठा लिया कहते हैं की एक बात का स्थला नाम की जो अपसरा है वो ब्रह्मा जी के पास जा रही थी सो मिल मिल गया बीच में रावण और उसने बलात्कार से उसका संभोग किया नंगा कर दिया और बलात्कार से संभोग किया इस पर ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने रावण को साफ दे दिया कि तुम यदि परस्त्री का उसकी इच्छा के बिना स्त्री की इच्छा के बिना यदि उसका स्पर्श करोगे तो तुम मर जाओगे तो ये ब्रह्मा जी का साफ होने के कारण रावण किसी से बलात्कार नहीं करता था जब स्त्री राजी हो जाती थी उससे तब वो उसको अपनी सज्जा पर ले जाता था नहीं तो छूता भी नहीं था नखईर उद्धृत नखईर उद्धत बाहू भी तो ली तुवा बाहू से तौल करके उसने रथ में डाल दिया और आकाश मार्ग से चल पड़ा हा राम हाय लक्ष्मण करके श्री जानकी जी रोने लगी भयोदिघन हो करके अब ये आवाज पहुंच गई जटायु जी के पास वो तो महाराज बैठे हुए थे सिमट के अब तुरंत पहाड़ पर से उठे उनकी चोंच तो बड़े तीव्र ठहरो ठहरो कह करके ललकारा रावण को तुम हमारे सामने जानकी को कहा लिए जा रहे हो तुमने चोरी की है जगन्नाथ लोकनाथ की बाहर जा और घर में इस समय कोई नहीं था इसलिए ऐसा किया है जैसे कोई कुत्ता यज्ञ की मंत्रपूत हबी को ले जा रहा हो ऐसे तुम लिए जा रहे हो जहाँ करके जटायु ने वो चोचे मारे की रथ उसका चूर चूर हो गया और घोड़े मार गए और पाव से अपने पंजे से मार के उसके धनुष को तोड़ दिया अब तो सीता जी को अलग छोड़ करके रावण ने तलवार उठाई और जतायु के पाख उसने तलवार से काट दिए वो बेचारा पाख कट जाने पर गिर पड़ा और दूसरे रथ से सीता को लेकर और रावण चल पड़ा राम थी। अब और हाय राम हाय राम पुकार रही कोई रक्षक वहाँ है नहीं बोले तो हाँ राम हा जगन्नाथ मैं कितनी दुखिया हूँ देख नहीं रही रहे हो ये राक्षस मुझे उड़ाए लिए जा रहा है हा लक्ष्मण हे महाभाग मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ मेरी रक्षा करो हा लक्ष्मण महाभागो त्राही माम अपराधि मैंने बाणी के बाण से तुमको मारा है मेरे प्यारे देवर मुझे क्षमा करो इस प्रकार वो चिल्ला रही थी सो वायु वेद से रथ ले करके रावण वहाँ से उड़ा आकाश मार्ग से बीच में पहाड़ पर देखा जानकी ने कि पांच बानर बैठे हुए हैं सो उन्होंने अपनी ओढ़नी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ उसमें आभरण बांधकर और डाल दिया उनके पास और कह दिया कि जब राम के पास हमारा संदेश पहुंचा दो कि रामायण अथयी तुम लोग राम से ये बात कह देना अब समुद्र को लांग करके रावण लंका में गया अपने अंतपुर में और अशोक रहस्य एकांत में यहाँ एक बहुत बढ़िया बात तिथि है स्वांतपुर रहस्यताम अशोक विपिनय राक्षसी भी परिवृताम मातृ बुद्धियान्व पारे ये बात सचमुच बहुत अद्भुत है अपने अंतपुर के एकांत बगीचे में जहाँ अशोक के पेड़ थे वहाँ ले जाकर सीता जी को डाल दिया हो ये नहीं कि हाथ पकड़ के बैठाया हो अक्षिपत और राक्षसियां घेर करके पहरा देने लगी और मात्र बुद्धियान व पालय ये हमारी माँ है इस बुद्धि से रक्षा करने लगा गोस्वामी जी ने भी इसका इशारा किया है मनमह चरण बंधी सुख माना ये असल में बैकुंठ के जय विजय हैं तो ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में रावण कुंभकरण चाहे जितने दुष्ट दिखाई पड़ते हों इनके अंदर बैकुंठ बास का कोई न कोई संस्कार है बैकुंठ के पार्षद होने का ये लक्ष्मी है तो माता की बुद्धि कहीं न कहीं इनके हृदय में होनी ही चाहिए वो भले बाहर की दृष्टि से बाज दृष्टि से न दिखाई पड़े क्योंकि बीज रूप में मातृ बुद्धि है अब तो सीता माता अत्यंत कृष्ण अत्यंत दीन श्रृंगार कोई न करें और दुख के कारण मुह सूख गया बेहबल हो गई और हार आम हार आम करके बस राक्षसों के बीच में वो विलाप करती हुई रहती थी अब राम ने मायावी भी मारीच को मारा वो तो काम रूप था महाराज काम रूप कहते ही उसको राक्षसा काम रूपेणा वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राक्षस वो होता है कि जब जैसी मन में कामना हुई वैसा रूप उसका बन गया इसलिए इसको तो मनुष्य नहीं मानते हैं मनुष्य तो इतना बदमाश है कि उसके मन में कुछ हो तब भी बाहर से अपने को भले मानुष की तरह रख सकता है तो, मन में देवता हो तब भी मनुष्य की तरह रहेगा मन में राक्षस हो तब भी मनुष्य की तरह रहेगा लेकिन ये देवता और राक्षस में ये खास बात है कि जैसा उनका मन होता है वैसा उनका तन बन जाता है जैसा ध्यान करेंगे वैसा अपना शरीर बना लेंगे ये आपने सुना होगा हनुमत हनुमान नाटक में ये बात है कि एक बार कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि तुम राम का रूप बनाकर सीता से क्यों नहीं गलते हो तो सीता धोखे में आ जाएगी तो रावण ने कहा कि मैंने राम का ध्यान किया और अपना राम रूप बना दिया मैं स्वयं राम रूप हो गया लेकिन जब राम रूप हो गया तो सीता को धोखा देने की वृत्ति ही नहीं रही सीता को धोखा देने की वृत्ति क्योंकि राम का ध्यान किया तो राम के गुण भी अपने जीवन में प्रकट हो गए तो धोखा देने वाली जो वृत्ति है वो बिल्कुल चली गई ये बात हनुमान नाटक में आई हुई है अब महाराज राघव ने अपने मन में विचार किया देखा कि सामने से लक्ष्मण आ रहे हैं और उनका मुंह सूख रहा है तो रामचंद्र ने सोचा कि लक्ष्मण को ये बात मालूम नहीं है कि माया सीता का हरण हुआ है मैंने इसमें भी ये बात बतानी है कि ईश्वर हमेशा सर्वज्ञ होता है और जीव हमेशा अल्पज्ञ होता है ईश्वर का जो समग्र ज्ञान है वो जीव के भीतर कभी नहीं आता है वो तो जो वेदांती वर्णन करते हैं वो जीवत्व और ईश्वरत्व तो दोनों का बाध करके केवल ज्ञप्ति मात्र में एकता मानते हैं ज्ञातृत्व तो में एकता नहीं मानते है ज्ञातृत्व तो दूसरी चीज है और ज्ञप्ति मात्र दूसरी चीज है तो लक्ष्मण भी यहाँ जो सबके रह ज्ञान एक रस ईसा ही जीव ही वे, कहो भेद कस तो राम का ज्ञान और लक्ष्मण का ज्ञान एक नहीं हो सकता इस प्रसंग में ये बात बताई गई है कि राम को तो मालूम था कि ये सीता माया है जिसका रावण ने हरण किया है परंतु लक्ष्मण को ये मालूम नहीं था अब तो बोले कि लक्ष्मण को मालूम नहीं है तो मैं जानता हूं तो क्या हुआ लक्ष्मण को इस संबंध में अज्ञानी ही रखना चाहिए और अब आओ हम रोना पीटना शुरू कर दे यदि मैं ये सोचूंगा कि अरे माया की सीता गई तो गई और चुपचाप घर में बैठ जाऊंगा तो राक्षसों के मारने की जो लीला है बध की जो युक्ति है वो नहीं बनेगी इसलिए अब हमको शोक करना चाहिए दुख संतप्त काम को अब हम दुख संतप्त तो हो कर के काम की तरह रहेंगे सुतदा तो क्रमेण अनुचिन्वन सीता सुरालयम रावणम सकुलम हतवा इसमें एक युद्ध की नीति भी है रण नीति है वो रणनीति क्या है तो दुश्मन ये समझे कि पत्नी के हरण से रामचंद्र ब्या, बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं और उनको तो ये भी पता नहीं है कि सीता को हर के कौन ले गया है ये भी जाहिर नहीं करें कि राम को पता है कि रावण हर के ले गया है और ढूंढने में इतना प्रयास किया जाए कि वो तो समझे कि अभी ढूंढ रहे हैं और हम लोग ढूंढते ढूंढते किस किंधा में पहुंच जाएं और वहां से फिर ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे पहुंच जाएं वो इसी धोखे में रहे कि उनको मालूम नहीं है और हमारी सेना संगठित हो जाए तो ये बानरों की सेना संगठित करने के लिए ये आवश्यक है कि लक्ष्मण को भी पता न लगे और ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँच जाए तदा क्रमेण अनुचिन्ह सीताम या सुरालयम क्रम क्रम से सीता को तो ढूंढते हुए हम राक्षस के महल तक पहुँच जाएंगे और सकुल रावण का नाश करके और सीता को फिर से अग्नि में डाल माने जो माया सीता है उसको अग्नि में डाल के और असली सीता को निकाल के फिर अयोध्या चले जाएंगे मैं तो ब्रह्मा की प्रार्थना से मनुष्य के भाव में पैदा हुआ हूँ मनुष्य भाव से रह रहा हूँ तो मैं शोक करूंगा इसलिए जो लोग माया मनुष्य का चरित्र श्रवण करेंगे उन्हें अप्रयास से मुक्ति हो जाएगी असल में ये जो जीवात्मा का स्वरूप है ये भी मनुष्य का नहीं है ये भी माया मनुष्य का ही स्वरूप है अविद्या से ही उसने अपने को मनुष्य मान रखा है नहीं तो हड्डी मांस चाम विस्था मूत्र का बना हुआ ये शरीर ये कहीं आत्मा हो सकता है अब तो ऐसा निश्चय करके रामचंद्र ने देखा सामने लक्ष्मण बोले अरे ओ लक्ष्मण तुम सीता को छोड़कर ऐसे अकेले क्यों आ रहे हो वो तो मेरी बड़ी प्यारी है कहीं कोई राक्षस उठा के ले गया हो खा गया हो अब तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले इनकी महाराज सीता जी ने ऐसे ऐसे कहा रोने लगे लक्ष्मण जी उसने राक्षस सीता ने लक्ष्मण की राक्षस की वाणी सुनी हाय लक्ष्मण और उसने आपकी बाणी समझ ली और मुझसे ऐसे ऐसे कह के बड़े परुश अक्षरों में बड़े कटु बचन से कह के हमको वहाँ से भगाया मैंने बहुत समझाया कि ये राम की आवाज नहीं है तुम स्वस्थ हो जाओ प्रसन्न हो जाओ परंतु मेरी बात उसने नहीं सुनी और जो दुर्वचन उन्होंने कहे तो वो तुम्हारे सामने बोलने लायक नहीं है मैं तो कान बंद करके भाग्याया महाराज उससे तुम्हारा दर्शन करने के लिए राम ने कहा की देखो लक्ष्मण जरूर उसने दुर्वचन कहा ये तो ठीक है परंतु फिर भी उसकी बात पर ध्यान देके तुमने अनुचित किया राम स्तु लक्ष्मण तथा अनुचित कृतम कोई गुस्से में आके या मूर्खता से नासमझी से कोई बक रहा हो तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए तुमने ध्यान देके गलत किया तो सत्य कृत्वा त्यकता सुभानना तुमने स्त्री की बात को सच्ची समझ लिया <laughs> तो दिया स्त्री भासितम सत्यम इससे भाई भाई में झगड़ा हो जाता है इससे बड़े बड़े अनर्थ की प्राप्ति हो जाती है ये नहीं कि आंसू के साथ जो बचन आते हैं वो बिल्कुल सच्चे ही होते हैं तुमने ये स्त्री भासित को अभी बात तो जो समय पर हो जब समय परिस्थितियों की प्रशंसा आएगी तो वो भी सुना देंगे वो भी सुना देंगे ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं है तो जब जैसा मौका आवेगा तब सुना चिंता परोरा और नारायण तुमने स्त्री के भाषण को सच मानकर और जानकी का परित्याग कर दिया कोई राक्षस उठा ले गया हो खा गया हो इसमें कोई शंका नहीं है अब तो बड़ी चिंता से राम आश्रम में आए वहाँ देखा तो जानकी जी है नहीं अब तो दुखी होकर बिलाप करने लगे हा प्रिय क्वगता सिम नाशी पूर्व आश्रम हा जानकी कुहा हनुमान नाटक में ऐसा बढ़िया इसका वर्णन किया है इस प्रसंग का हा जानकी कुहा व्याकुल होकर के लता से वृक्ष से वनरेवियों से मृग से पक्षी से वृक्ष से पूछने लग गए कि सीता कहाँ है तुमने देखी हैं क्या अब देखो सर्वज्ञ हैं रामचंद्र लेकिन सीता को ढूंढते हैं देखो सर्वज्ञ सर्वथा क्वापी नापस्य रघुनंदना कहीं जान की उनको दिखती नहीं है आनंदोप्यन्व सोचक आनंद स्वरूप होने पर भी जानकी के लिए शोक करते हैं अचलों प्युधावती अचल होने पर भी दौड़ते हैं निर्मम निरंकार निरहंकार आनंद रूप होने पर भी हा मेरी पत्नी हाय मेरी सीता अत्यंत दुखी होकर के विलाप करते हैं इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र माया का अनुसरण करते हैं यद्यपि उनके मन में कहीं भी आसती नहीं है अब वाल्मीकि रामायण में जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो वहाँ ये नहीं कहा जाता कि ये भगवान है कि सर्वज्ञ है कि आनंद रूप है कुछ नहीं वो तो जैसे रोते हैं वैसे ही रोना उनका वर्णन किया जाता है क्यूँकी ये जो भक्ति ग्रंथ है इनका तो अभिप्राय ये रहता है कि हर समय श्रोता के मन में राम भगवान के रूप में ही रहें, जहाँ कहीं उसको शंका होने लगती है या भगवान की भगवत्ता भूलने लगता है संभाल देते हैं और कह देते हैं, देखो देखो ये साक्षात भगवान है ऐसा वैसा नहीं समझना परंतु बाल्मीकि रामायण चरित्र प्रधान है वहाँ तो मनुष्य के से चरित्र का वर्णन है तो ये भगवान रामचंद्र मूढ़ों की दृष्टि से आसक्त के समान मालूम पड़ते हैं तत्वज्ञानी लोग इनको आसक्त नहीं समझते हैं। अब सारा बन ढूंढ लिया और उसके बाद आगे गए तो देखते हैं एक रथ टूटा पड़ा है छत्र है धनुष है और धुर्रा है ये सब वहाँ टूटे हुए हैं पड़े हैं बोले देखो लक्ष्मण जानकी जी को ले जाते इस समय मालूम पड़ता है कि हरने वाले को किसी ने मार करके फिर उसके हाथ से स्वयं हर लिया है अब तो रामचंद्र ने कहा देखो ये हरने वाले को खा गया और स्वयं जानकी को ले गया लाओ धनुष ऐसे माने ये जो अंदाजी बात होती है ना वो राम जी भी ऐसी करते हैं तो दूसरों के बारे में तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए अब तो महाराज गृद को ही देख करके के जटायु को मारने के लिए तैयार हो गए जटायु ने कहा महाराज मैं जटायु हूँ और मैंने तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले का पीछा किया था उसके साथ मेरा युद्ध हुआ मैंने ही उसके घोड़े रथ धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया और अब मैं मर रहा हूँ सो आप मुझे मत मारिये अब तो रामचंद्र ने देखा कि अरे ये तो दीन है कंठप प्राण हो गया है हाथ से जा करके उसको छुया वर्णन आता है ना कि जतायु को उठा करके तो भगवान ने अपने कंधे पर रख लिया और आंखों से रामचंद्र के आंसू गिरने लगे जतायु की धूल जतान सौ जा रहे जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी उसको रामचंद्र ने अपनी जता से अपनी जता से धारा बल्कि जटायु शब्द का अर्थ भी ऐसा है कि रामचंद्र की जता का स्पर्श जब तक नहीं हुआ तभी तक वो गृद्रवेश में रहा उसकी आयु रही उसके बाद तो वो मुक्त ही हो गया रामचंद्र के पूछने पर उसने बताया कि रामचंद्र ने पूछा तुम मेरे लिए मेरे काम के लिए मारे गए तुम मेरे प्रिय बंधु हो तुम बताओ जतायु सीता का हरण किसने किया है अब उससे बोला तो जाता नहीं था मुंह से खून गिर रहा था सो सो उसने धीरे से बताया कि रावण राक्षस वो सीता जी को हरके और इशारे से बताया दक्षिण की ओर ले गया अब मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है तुम्हारे तो सामने मैं मरूंगा ए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय आपका मुझे दर्शन हुआ है तुम साक्षात परमात्मा हो विष्णु हो असल में जटायु ने ही रामचंद्र को बता दिया था कि रावण लंका की ओर हरण करके ले गया है और ये सब बात तो पहले से ही षड्यंत्र तो पहले से ही चल रहा था महावीर चरित्र में वर्णन है कि ये जनकपुरी में भी राम आए थे तो वहां पहले ताड़का भी ताड़का मारी सुबाह ये तीनों रावण के पहले षडयंत्र थे और मंथरा भी षडयंत्र थी अयोध्या में उसको भी रावण ने ही सिखा पढ़ा करके भेजा था ये महावीर चरितम में है और उसके बाद इधर बाली को बैठा दिया था और नारायण इधर दंडकारण्य में सब बैठा दिए थे बड़ा भारी षडयंत्र रावण ने कर रखा था सो रामचंद्र को तो पहले से मालूम था कि रावण को मालूम पड़ गया है कि मेरे हाथों से उसकी मृत्यु है तो हमारे माँ बाप का भी अपहरण किया और कहके को सिखाने पढ़ाने के लिए मंत्रा को भेज दिया कह कह देश में भी रह के उसने षडयंत्र किया था तो ये जो है ये तो परशुराम जी को भी जब धनुष भंग हुआ तो रावण ही गया परशुराम जी के पास और उनसे जाके प्रार्थना की महाराज हमारे गुरु और तुम्हारे गुरु एक हैं शंकर जी उनका धनुष टूट गया और आप कुछ ख्याल नहीं करते हो तो रावण के कहने से परशुराम जी आए थे माने इस तरह से महावीर चरितम 2000 हजार बरस पुराना है हो भावभूति का भावभूति का लिखा हुआ एक खास नाटक है उत्तर राम और महावीर चरितम दोनों तो उसमें तो पहले से ही राम को मालूम है कि रावण हरण करके ले गया है और जतायु ने बता के और भी बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया लेकिन राम ऐसे चुप ऐसे गंभीर रहे ये राम की गंभीरता है कि उन्होंने ये जाहिर ही नहीं होने दिया जब तक हनुमान जी सीता जी से मिलके के लौट के नहीं आ गए जब तक सारे देश के बानर बालू इकट्ठे नहीं हो गए जब तक मोर्चेबंदी पत्ती नहीं हो गई, तब तक राम ने जाहिर ही नहीं होने दिया कि रावण जानकी जी को चुरा करके ले गया है तो महाराज उस गिद्ध ने कहा कि तुम तो परमात्मा विष्णु हो और अंतकाल में तुम्हारा दर्शन हुआ मैं तो मुक्त हो गया आप हमारे सिर पे हाथ रख दीजिए तो उन्होंने सारे शरीर पर उसके हाथ फिराया तथे तिम पर्श तदंगम पाणा स्मयन अब सीता जी को तो भूल गए गिध की तकलीफ देखकर सीता जी को भूल गए सीता जी का हरण हुआ है मुस्कुराने लग गए और मुस्कुराते हुए की झांकी जतायु के चित्र में बैठाई और फिर उसका शरीर जब पूरा हो गया तो उसके लिए शोक किया लक्ष्मण के द्वारा लकड़ियां मंगवाई और जैसे कोई पिता माता का अंतरिष्टी संस्कार करता है वैसे स्नान कर उसको भस्म करके स्नान करके उसके लिए जो दान पुण्य करना चाहिए सो साफ करके जतायु से भगवान ने कहा अब तुम मेरे स्वरूप वैकुंठ में जाओ और जैसा मेरा स्वरूप है वैसे ही स्वरूप तुमको प्राप्त हो हरिहरी रूपा भगवान का भगवान का जैसा रूप है ऐसा रूप गीध को मिला और बोले कि तुम अभी हमारे धाम में चले जाओ इसके बाद वो दिव्य रूप हो गया गीध अधल आमिख होगी गति सुदीज जाचत जोगी अब तो विमान पर बड़े चमकदार विमान पर जो सूर्य के समान था उस पर आरूढ़ हुआ और गीध जो है शंख चक्र ग पद्मधारी आभूषणों से आभूषित और चार और चमाचम चमकता हुआ पीताम्बरधारी निर्मल और वैसे ही चार विष्णु पार्षद भी उसके साथ अब वैसे आकर के जतायु जो है रामचंद्र के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके रामचंद्र भगवान की मुस्कृति करने लगा अगणित गुणाम प्रमेय आदि सकल जगत स्थिति संयमादि हेतु अव परम परम पर आत्म भूतम सततमहम प्रणतोश्मी रामचंद्रम निरवधि सुखम इंदिरा कटाक्षम क्षित सुरेन्द्र चतुर्मुखादिदुख नरवर मनीष न तोस्मी राम बरदमहम बरचाप बाण हस्त दु की आंदर्पण दृश्यमन नगरी तोल्यं निजातर्गत पश्यत्मया बैरोधभूत यहाँ साक्षात् प्रबोधसम स्वात्मा दस्म श्रीगुरमूर्त न मदम श्रीदक्षिणाम मूर्त श्री पूर्णानंद कल्पद्रुम पदरजसा पाविते नंदकद्रुमपदरज साू प्रदेश जीदन सपदी निजपदे शांतवृत्तिसर्गार्शम दर्शम निज ब्रह्म ब्रह्मनिर्वेदमद्धा न्रद्धा नाुंधम शुतिशिखर गिराग्रहुम्मे दारीगिरी संभूता राम सागरगा अधम गंगेयम पुनातिवन ओतिश जिसको थोड़ी देर पहले लोग वीर के रूप में देखते थे वो राम के रूप में हो गया और उसके साथ वैसे ही पार्षद दिव्य रूप चमाचरम चमके शंख चक्र गदा पद्म किरीट धारी धारी, चार पार्षद उसके साथ जोगी लोग उसकी स्तुति करें और वो राम की स्तुति करें अगणित गुणम प्रमेय आद्यम सकल जगत स्थिति संयमादि हेतु उपरम परमम परात्म भूतम सततमहम प्रणतोषण राम चंद्रम वरूप ज्ञान से एकता होती है और स्वभाव ज्ञान से सरागति होती है महात्म ज्ञान से श्रद्धा भक्ति होती है महात्म ज्ञान में गुण का ज्ञान होने से चिंतन की सतत अथारा बहती है इसका भी विवेक होता है विश्लेषण जहां होता है वो तो कोई लिहाज नहीं करता न किसी का सुन सुन के तो श्रद्धा होती है और गुन गुन के स्मृति की धारा बहती है और विश्वास होने पर शरणागति होती है और साक्षात्कार होने पर एकता हो जाती है ये गीत जी बोल रहे हैं आपके गुण अगणित हैं, किसी प्रमाण के विषय नहीं है सब प्रमाणों के आदि आत्मा आप ही हैं, सृष्टि की आदि आत्मा है ये बात दुनिया लोग के लोगों को मालूम नहीं है सृष्टि का अंत भी आत्मा ही है सृष्टि का मध्य भी आत्मा ही है यही सृष्टि को प्रकाशित करता है शुरू शुरू में भी मध्य में भी अंत में भी सकल जगत स्थिति संयम आदि का हेतु है इसको पाने की साधना क्या है का उपराम था लक्ष्मण उपराम है ना उपराम राम के पास जो रहे सो उपराम, सब से उपराम है सबसे उपराम राम को छोड़कर और किसी को जानते ही नहीं, ऊपर उपरांत ही प्रभु की प्राप्ति की परम साधना है सबके आत्मा हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है निरवधि सुख लक्ष्मी निरंतर उनको देखती रहती हैं सबके दुख का वे निवारण करते हैं तो हम आओ भगवान की आराधना करते हैं उनका रूप त्रिभुवन कमनीय है सैकड़ों सूरज के समान चमक निकलती है शरणागत की रक्षा करते हैं और आपके हृदय में प्रेम का जहां से उदय होता है उसके पीछे बैठकर वे उसको देखते रहते हैं प्रेम के आगे होकर प्रेम को ले रहे हैं वो बात दूसरी है वो भाव की बात है कि हमारे प्रेम के सामने हैं और हमारा प्रेम ले रहे हैं जहां आपके प्रेम की वृत्ति ललित वृत्ति उदय हो रही है वहां अधिष्ठान के रूप में रहकर और ज्ञान के रूप में रहकर उस प्रेम वृत्ति के आधार भी हैं और प्रकाशक भी हैं कभी वृत्ति को छोड़ते नहीं है ये उनका स्वभाव है और वृद्धि के बिना भी रहते हैं ये उनका स्वरूप है ये वेदांत की रिचे शरणम सुराग मूले कृतनिलयम रघुनंदनम प्रपद्ये भव बिपिन दवाग्नाम उनका नाम संसार के जंगल को जला देता है बड़े बड़े जो शंकर आदि देवता हैं उनके भी वो देवता हैं। या उनका स्वभाव है और सहस्र करोड़ असुरों का संहार करने वाले हैं तुम्हारे मन में चाहे जितने विकार हों जितने दोष हों यदि तुम उन पर नजर डालो तो वो सब के सब मिट जाएंगे संसार के चिंतन से अलग है उनका चिंतन भव विमुखिर मुनि भी सदैव दृश्यम शिव आदि उनको देखते हैं जल अधि सुतारणाघ्रितोतम ये संसार रूपी जो सागर है इसको भली भांति तार देने के लिए उनके चरण जहाज है शरण रघुनंदनम प्रपद्ये मैं रघुनंदन की शरण ग्रहण करता हूँ गौरी के मन में रहते हैं गिरीश के मन में रहते हैं जो उनका भक्त है उनके उसके लिए बड़े सुंदर हैं और देवता दैत्य सब उनके चरणार विंद की सेवा करते हैं ऐसे जो रघुनायक हैं उनकी हम शरण लेते हैं जो लोग परधन और परदार इन दोनों से रहते हैं और दूसरे का वैभव देखकर जिनको खुशी होती है ये देखो परधन परदार वर्जितानाम पर गुण भूति सुपुष्ट मानसा दूसरे में गुण देखकर और दूसरे का वैभव देख के मन खुश हो जाता है आह इसकी कैसी उन्नति हुई दूसरे का गुण सुन के सुनप हर तुलसीदास जी ने कहा है और जो दूसरे की भला में लगे रहते हैं वही अम्बुज लोचन रघुवर राम की बढ़िया सेवा कर सकते हैं उनकी सबसे बढ़िया सेवा यही है मुख पर मुस्कान और भक्तों के लिए अति सुलभ नील रत्न के समान आंखों में प्रेम ऐसे ईश गुरूर और गुरु सर्व गुरु जो शंकर हैं उनके गुरु को हम शरण में शरण ग्रहण करते हैं ये कहीं परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महे सबके रूप में और प्रकट होता है जैसे पानी के बर्तन बहुत हो सब में पानी भरा हो और एक ही सूर्य उनमें अलग अलग प्रतिबिम्बित होता है ऐसे ब्रह्मा विष्णु में है ये तो पानी के बर्तन की तरह हैं उसमें प्रतिबिम्बित होने वाला आत्मसूर्य सूर्य एक ही है रतीपति सतकोटि भरांगम सतप गोचर भावना विदूरम यति हृदय सदा विभातम रघुपति मारति हरम प्रभु प्रपद्ये उनके एक एक अंग कोटि कोटि रतिपति काम के समान सुंदर है और सतपथ गोचर भावना जो है बृहदारण्य उपनिषद में परमात्मा के स्वरूप का जैसा वर्णन है उसके बिल्कुल निकट है अपूर्व अनपरम अनंतरम अवाह्यम उनमें न पूरब है न पश्चिम है न पहले है न पीछे है न बाहर है न भीतर है तदे तद्रह ये उनका स्वरूप है और महात्माओं के हृदय में सदा भी प्रकट रहते हैं ऐसे प्रभु की हम शरण लेते हैं अब तो राम जी जीतराज पर बड़े प्रसन्न हुए कि तुम जाओ हमारे विष्णु के परम पद को प्राप्त हो इस स्त्रोत्र का जो आश्रय लेता है उसको भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है और मृत्यु के समय उसको भगवान की याद आती है रामचंद्र ने जो कुछ कहा उसको गीत ने आनंद में भर कर सुना वो तो राम के बराबर हो गया राम का ये स्वभाव है कि वो अपने से छोटा तो किसी किसी को रखते ही नहीं जो उनसे प्रेम करे उसको अपने सरीखा बना देते हैं और महात्माओं को तो अपने से बड़ा मानते हैं तो रघुनंदन साम्यमास्पिता प्रजजो ब्रह्म सुपूजितम पदम इसके बाद राम लक्ष्मण दोनों वन में आगे बढ़े अब फिर दुखी हो गए जब तक जटायु के सामने रहे उससे बातचीत करते रहे तब तक सुख और जटायु गया तब तक सुखी हो गए ये सुख दुख अपने ही बुलाए हुए होते हैं इसमें यही देखना है आप किसको बुलाकर अपने पास ज्यादा देर रखना पसंद करते हैं ये घर के नहीं है सुख दुख दोनों घर के नहीं है उधार ही माल है।, है सुख बुला लो तो सुख है दुख बुला लो तो सुख है अब रामचंद्र ने कहा बस बस अब आजा दुख आया आओ अब सीता को ढूंढे अब सीता को ढूंढने के लिए चले सो आगे क्या देखते हैं कि एक राक्षस है राक्षस भी कैसा महाराज कि न उसकी आंख है न कान है और उसका बड़ा भारी मुंह छाती में है लो छाती में उसका मुंह और बाहु उसके बड़े बड़े हैं ये भोग रहित कर्म है कैसा कर्मी महाराज जो जन जोजन भर के बाहु हमको कभी कभी कोई सेठ बताते हैं महाराज हम, हम कमाते हैं हमारे पास पैसा आता है पर क्या होगा मालूम नहीं पड़ता रखते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं पर होगा क्या कुछ मालूम एक उस सेठ ने भी हो जिसके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए थे मुंबई में वो भी पहले हमसे पच्चीस वर्ष से हमारी तीस वर्ष से जान पैसा हमसे यही कि महाराज क्या होगा बेटा है नहीं कमाई इतनी ज्यादा है रखने की कोई जगह नहीं है क्या करें दिया नहीं किसी को हाँ वो तो सब पकड़ गया बहुत ज्यादा पकड़ गया सब तो नहीं पकड़ गया पर बहुत पकड़ गया और जिनका था वो ले गए तो क्या होगा तो ये सज्जन क्या है कि इनका मुंह भी छाती में है और आंख कान बिल्कुल है नहीं देखते सुनते नहीं है न ज्ञानेंद्रिय है न भोग है केवल बड़े बड़े हाथ हैं जोजन जोजन भर के और जो उसके भीतर आवे उसको लपेट लें इनका नाम है कबंध हाँ। सुख का नाम नहीं है इनको क का सुख का बंदा नहीं हो गया अंकट जी सबको दुख पहुंचावे सो उन्होंने गलती से अनजान में राम लक्ष्मण को अपनी बाहों को भीतर भी ले लिया अब राम ने देखा रे लक्ष्मण हम लोग तो किसी बाहू के भेरे में आ गए हैं। अरे नहीं इसके सिर है ना पाँव है और छाती में मुंह है ये तो हम लोगों को समेटता जा रहा है क्या करना चाहिए अब निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है कर्म तो कभी कभी ईश्वर को भी बांध लेना चाहता है देखो हमारे जो सबसे बड़े कर्मी हैं पूर्व मांस वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं कहते हैं। हम अपने कर्म से ईश्वर को बना लेंगे आ, हमारा जजमान ही ईश्वर है अब क्या करना चाहिए लक्ष्मण ने कहा कि महाराज अब सोच विचार मत करो आओ हम लोग इसकी एक कर्म बाहु जो है इनको काट दें सो तो खड लेकर के दहिना हाथ दाहिना हाथ राम ने काट दिया और बाया हाथ लक्ष्मण ने काट दिया अब तो वो बोला क्या जी तुम लोग कौन हो देवता हो असुर हो कौन हो ऐसे